Tera somed gunda pa, tera gunda pa, tera gunda pa, tera gunda pa. ये पावरी धरती में जोत, सवाई थड़ी और खमा खमा कर निगरी शारी और लोक रूप रूपक देवल सारणी उन वागे सोमत थोड़े खा खोन पर सो गुंजवे ओले गुंजबो बागे लाल सामत गंगा जमुना रो नीर गुंजवे ग्योरा सब दुखडाई सो झल पड़े डड़ पड़े, पड़े। जांदणी जादम जान्ण सांदे चंद्रवान दीनी सु गुंजवे ढल आए झड़ पर ढलया गादी रेशम गीनदवा केशरी वागे रो भण्यो राजकुली राठोड अमूओ वागोरा भण्या गादीरा सुरा नरी तो, शौमना। शौमना। अरे सौंदे साथ जी, जी, तो, तो अरे बिराजे बिराजे कीजे घोड़ोरी जोराव बातो तो सोमतरिखा खोन परदौन घोड़ो बिछुना पाल कमर पाला फिरे अनुरव राठौड़ धजबंदी झाल वखणे सुंदरी मूंगमंडो वरदेश जीणो कपड़ो माळवे मारू मुर्दरे देश गायो भली गड गुजरात भैंसो भली शेष मेवाड़ घोडा भला काबल कंदार जिणसु भला काठियाई सो भारण अनुरव राठौड़ धजबंदी जे डालरी तरवारी पार्क करनी हुआ है तो एको ने कामनरी करों बाबसी घोड़ों की मनोखबर है इनको खेल हाँ। उन राग उन वागे लाय सोमते काठी धाटी राग घोड़ा देनी पासा हाक शर्जाउत्री और वत करे पिराशियों घोड़ा हैशी तक्ती राम बुलाय धरती डाबों में पकड़े ही शो पागड़ अरे भवन में रात रात में फिर पास आये बैठ जाऊ ये कोट में कोट में राव राव राठौड़ ध्वजी फिर क्यों मैं ये धरती रे सारे घेड़ी शरीरा रेमत आज को काल सोमत क्यों सारी देखा काले में हुता बादलिये रंग मेल सपने में खेलाई देवधरे गिरी घुड़ी किसर काल मी थू जावे नी भागे सोमत देवले सारे घरवार बार खबरों कर दे सो कोटरी राठरी ण राव राठौर धजवंदी देवले सारणे गिरवाळा मनमत मेल सारणे बलमावे कालूणे नेने कीजे बहाळ जाऊ अणवागे लाल समत ओय ग्या तेवडा गुगुडा मथे राखी जे वाळ अजो मरणे हूं डरो अजो बलवा कालूणे नेने ई शो वाळ जाऊ ए 보자 इतरो कयो सडकी सुरे ने मनसले में डोडी कीजे रीश झटके जाजमरार दिल्ली साकी जे सोड़ी आओ हाथ झिली लाल लूंवाळी तरवार नखले बलवा मुकमल मोजड़ी बे आटो बजारो मोय मुजरा करे बस्ती राव भोमणी सोवणिया और होणिया होण रे बस्ती राव लोको मनो करूनी जाजा राम ज्वार मुजरा करे आओ धणी मारे लसमण देव ने वासा बस गयो धरती सारी में धोय नितिन सते वासे सोडे गटवाड़े पगरोई देवल कोई के कासे ली, घड़ी वाग, घना खोलो पगर खी आ गा बराज ढड़ी जसीरी जा सोमत मनरी बात कितने ले आया कोमड़ देर सो प्राव ओरे काम कर दिया भाई टाले सेंस किरणो रो किरतार घर घर गर कोम आया मैं शिगर्त कीजे ब्राह्मण करे नी भाई घोड़ी किसरो मोल तने धमडा दरावा मनराई सो मंग्या मंग्या ओण रे वागला समत सारण वाटो रे घोडा भला है नी काय दोनो में दियडा टूटा पोंगला डल्यासरे जोड में आप रे भाई रे कर पधारो। तो तो आयो आयो मन में फूल ले कासे ली आयो तो अरे ले पगले पासोई अरे रात सब जावे राजा जालम दरबार बरी कसीड़ी दळ मुजरो हाजियो अणवा के ला शमत कह नी मनरी बात कहड़ी लवा में सारण थनो ई सो बोले ओ लिय ओणो राम राठौड़ धजबंदी सारण वाटो रे भला घोडा है नी काय दनमे दीडा टूटा न पोंगळो डळया सरे जूड में आपरे साईजे तो हीड़ कर न कोळमट बतावो बता उठ गया बिरद बाडाळो में म थेर मोरी झडकाय उठते आली दे बक्तर राखू टाके जे बीड़ी आथे झीली लाल लूं वाली तरवार नखले बनवा मुकमल मोजड़ी ओड़ी दौड़ी बेवे समतोर साथ जिण मिस में पाड़ा पधारे थळियो रो लक्ष्मण देव तो बेवे हंसो मोरो री साल ढड़के पग मिले विख्यात जंगली मोर मोर जा हमड़े सुत लगाए पुनवदे फाबरी खे खारो समुंद्र वागी डळजाय डळजाय उड गया उड़द वादालो में मा धर मारी जडकाय उड़ते आली दे बख्तर रा को टाकी जे वीड़ियां आथे झिली लालनु वाली तलवार नखले बलवा मुख मल्ल मो जड़ी बेवे हंसो मोर री साल डळके पग मेल्या भी खेत जंगली सो मोर ज मोर ज अरे ओई सम तोरो साथ जिन विश्व में पधारे थडियोरो लिजमण कीजिए देवता उम बे पासा बस गया धरती सारी में धीलतीन सोथे वासे छोड़े गड़वाड़े पगरू कीजिए पगड़ो निनुगा आकाश राजाला अंदर बोल भोन निनुगाली सारणियों ने दल मुधरोई तो हाजियो हाजियो अरे भरियो काजली देवेले गरु मुतिया खज थाळ मोतियों बतावे थळियो रे लक्ष्मण देव ने कणकासेली देवले मन वधाय शेष किरणो रे कीतार थे वधौ शरण कीजे वाट ने समतोना देनी रंगरी जाज मंडळाय पावुजे ने डळायो हींगळू कइजे ई सो ढोल्यू ढोलियो ऊ शरण देव लो भाई शरण शरण वाटू ढोलियो देनी उभो कराये मैं तो पगदों, तो भाई देवल गंगाजल तंताज मंगावे काशी कीजे केड़ देनी आड़े में बाजो सतरीय राव दौत आव राठो धजी सारण बाटोरे भला घोडा है नी काय धनवदी उडा टूटा की जे पोंगळा डल्या सरे जोड में आब रे साई जते हीड करीन कोळमट पधारो पधार अंजुठ वावे जीरी सारण झूठी मुखड़े में मत बोल डांगळियो डांगळियो नी रे घोडी केसर ने घास अभी कटोरे पर नाळे दूध पिए उवे घोडी रो करे नी मोल थने धमडा दरावो मनराई सो घोड़ो सूर्य भगवान ले गया गंगाजल घोड़ो जींदराव खीसी ले गया वावड़ी घोड़ी बगड़ावता ले गया लीलाघर घोड़ो रामदेव बाबो ले गया ऐसमानी घोड़ी गोग देव ले गया ढेल घोड़ी बुड़ो जी ले गया एक समय बिछेरी सौधेरी छिटू पर घोड़ी केसरो सो राव जाय जाय गड़रे इंद्रासन घोड़ी पोड़ पौड़ो खीसी कोनो कौन हुन पायो पासो घोड़ी रे बांधन गयो है रे कासेली डोर बीज अमराव घोड़ी मत दे जे घोड़ी बी जे अमराव नदी नी तो ये घोड़ी उ कड़े जादे इक्की जे उपजे उपजा अनरे कासेली देवल नव लाख गां 10 लाख वड दो जाइल कठो दी हूं आगो ढाल बैठ जाई मैं जाइद रु किसी की जे जिंद राव जिंद राव अनरे कासेली देवल नीए किसी जात मुरजात शेरूड़ो नी बेकोळूरी अद्भुतो में करे नी घोड़ी रो मोल धमड़ा सो राव में मेल जाओ घोड़ी शरण पधारो पधारो तो बोल कोई के जी होड़ी की, को बोल कोई के की को रे कासेली देवल ठाकर पाबूजी लारे थे खोई राख्यो ण तो रे कंकाली हुन सौंदा डेंबड़ा महाबड़ी पाबुजरे शीश रे आड़ी पौन फुलोरी कार रुखाड़ी सोहठ जूगणी खेड़ेरो बावन कीजे वीर शीश मोहंगो में एकानोम रो गाढ़ो लोटे में हंसरे लूण जेसु तो कर जाओ लोटेर लूण जाओ संदी दौनी साख विष कन्या लाल गी गयोर वारू पड़वा से लिख दो धड़वी सोबड़ो डेमडो ले ना विरते बाडाले अन्न पाणी रा नेम गाळ्यो लोटे में हसर लूण येसु को तो गळजाओ लोटे रे लूण जाऊ पडवा से लिखदीनु गादीरू धळवी सो डेमडो देंबड़। डेमडो ओण रे बागेला शमत बैठ जा उंडू सातवे प्याळ झाडे तंजिरू बिजळे सार राव केशी भातरी शक्ती श्रृंगार भैर से वार लावे केशी भातरी वार्ता बसे साधवी सां अवार कह दूं जानी उ लाई मले रे मले आरे रे वला नो मले जी जय युग जी जय संसार भली आज की संबात समड़े सत लगाई पुनवदे पावरी खे खरस बंदरों आगी डल जाय डल लूं उ बैठ जाओ बाकी ला हुडू साथ मेंड़े प्याल जादे जंदेरा आड़ी दो बिजळी छो साथ की जपटी ने मोडे शक्ति पर पिलाण पाटन दौड़ीरा लगा दे उजड़ी सो पागड़ा अरे गणोखे नी शक्ति रे होनेरू पेरी गुगुरमाल ओ ढुणियाला लगा दे शरसी नेवर वाजना मुखड़े लगा दे भमर कड़ियाळी लगाम दड़मिए धोतो हूं बेरागणी उभी छो दूधळे दूधळे श्रृंगारे शक्ति लायो भोइरियो वार बिन वरजा में समके संसीळी बिजळी अरमल राय को सम शक्ति री लगाम बिडियो मली सोभे धणी रे पगरु की जे पागड़ो पगड़ा घोड़ी काो लाई दे राठोड़ी पाग रि रा खेड़ा कीजे सीतरो मेरी सोहट कीजे जोगी कोई करे ला खेड़े निगरी रा भवन बीर कोई करे सृजा सोहट सो जो शो जोगी सकर सला खेड़े निगरी रा भवन बीर खबर भरला झटका उठते गाड़ी दे बख्तर राजे बीड़िया वृद्ध भालाड़ो बमर होने में हाथ उल्टी कड़ा गमले मारो सड़े फिरगी इंदिरा सिंह घोड़ी कीजे तीन सोते सकारे लेछड़ी दरगाह की जय भगवान री, री। बोलन बोलन तोक, तोक, भगवान री हूं चार सौत बोल कोई के सोधो डेंबो हालो जी होली की हरमद राई कोई स्यारी सावत उतरीए मावे बोल कोई के हुण रे काशीली देवला थारी घोड़ी में सळ तोक बळ तो भूतनी थी पलितनी धणी मारे ने लेछड़ी दरगाह भगवान री ता मारे धणी ने निजरे बताय निदर जेल छोटी पसड़ ओरा गटरी भी भी तो हूं हुण रे डहबड़ा महाबली गाड़ियों लोटे में लून। में बदल गया जे आज गायों गेरे। तो कह नु नु जे तो करो मेलियान मारे ने बता नव लाख गाय गायल कठो द अमलो मओ कर बैठ जाई मैं गाजिरो धळवी कीजे डेंबडो डेंबडो अन रे डेंबडा माबळी घोळी ती सकतरे अवतार एले षडी दरगा भगवान री थे बजाओ गेरी गीजे माट मैं खेवो आनन सनन ला गुगळ धूप धूपरो परमल माटरो आवाज जावते थके गेणा उतरे घोडी केसर कीजे काळ में कहळम में उ देवेला सारण की श्री पसो टुकडी श्री वजार धूप लावण ने कियो हाथ हाथ भी हो, तोड़, हाटा हाथ भी तोड़ माटा मिल दिया वाला पासी आन के उतरे घोड़ी केसर काजावे गेरी माट काशी लिखेवेवल गुगल धूप कटती पाटण में शूरिया मोर पग पग ने पाड़ी तुर कौरी नवलख ढाल मिर्जा खोंद रे शीश रे भालो जड़ियो मिर्जा खोंदो शीश हाथिरी पगथिली ओण पढ़ो ढाल तलवार मिर्जा हाथी ढाबो किनो पाटन में राजन कीज पाट अंक देवरी जीव तड़ा छोड़ कोटवाड़ कर छोड़ लक्ष्मण फंक देवराम से ठम से बिराज खोन परदौन हम ही हिम घोड़ी किसर कालमी हणु भागे ला सौमत कर ताल बेगी ताकिर गोखर जी नाम ने ठाकुर पावजी पधारसी पधारसी कैसी वात्रा पुष्कर नाम ने जावे वार्ता बसे समारो सातवी सांवळे अवार कह दूं पार्वती उतारू गजे कहूं पहल तारकी तेल सफेदरा बाबू सेन पई गुगळीयो पायळ बजा जकेहूं पहल कयो झोणी जे कयो झोणी जे